स्वन्वे स विजिज्ञासीव्य आत्मा हय्यमत पा विजरो मृत्युरविशोको विजिगस्पाश सत्यम सत्यसकल सोन्वे स विजिज्ञासीव्य सर्वांश लोका विर्वां कामान्यस्तम आत्मा अनुवेद्य विजाती प्रजापतिवाच उसकी खोज करे उसकी जिज्ञासा करे आत्मा की महिमा जो आत्मा पाप मुक्त जरा मृत्यु शोक क्षुधा त्रिषारहित सत्य काम और सत्य संकल्प है उसकी खोज करे वही जानने की इच्छा करे वह सब लोगों को प्राप्त होता है सब कामनाओं को प्राप्त होता है जो खोज करके आत्मा को जानता है ऐसा प्रजाप्रति ने कहा तद्ध उबे देवासुरा अनुभव धीरे ते हो चुहू हंततमात्मान अन्वित जमात्मानम सर्वाच लोकानों सर्वाच का इंद्रोहिप्रभ्राज विरोचन असुरासंधानवे समाणी प्रजापति सकाशम आजग्मतु वह प्रजापति का कथन देव और असुर दोनों ने सुना वे बोले हम भी उस आत्मा की खोज करें जिस आत्मा को जानकर सब लोगों को की प्राप्ति होती है सब कामनाओं की प्राप्ति होती है ऐसा कहकर देवों में से इंद्र निकला और असुरों में से विरोचन ऐसे वे दोनों एक दूसरे को पता चलने दिए बिना हाथ में समिधा लेकर प्रजापति के पास आए तौह द्वाशत वर्षा ब्रह्मचर्य उशु तौह प्रजापतिवाच यमीक्षौ अवास्तमी तौहोचतु यमापतप तपाजरो मृत्युर विषयको विजुग्सो पिपाशा सद्यसकल सोन्वेष्टभ्य स विजिज्ञासीभ्य शुरुआ स लोकाना सर्वास् काम यस्तम आत्मा विजाति ते भगवत वचो अवास्तमिति तमीक्षत अवास्तमी साल तक प्रजापति के पास पूर्वक रहे फिर प्रजापति ने उनको कहा तुम लोग यहाँ किस इच्छा से रहे उन दोनों ने कहा पापमुक्त जरा मृत्यु शोक क्षुझा त्रिषारहित सत्यकाम सत्य, सत्य संकल्प ऐसे आत्मा की खोज करे उसका ज्ञान प्राप्त करे वह सब लोगों को प्राप्त होता है सब कामनाओं को प्राप्त होता है जो खोज करके आत्मा को जानता है ऐसा आपका वचन लोग बताते हैं उसी की इच्छा करके हम जहाँ रहे हैं तौह प्रजापतिवाच युरषो दृश्य से आत्मा आत्मे होवाच देत अमृतम अभयम एत ब्रह्मेति अथ जो भगवोत्सु परीक्षाते आदर्शे कतम ऐसे एवं सर्वे इति होवाच उनको प्रजापति ने कहा यह जो नेत्रों में पुरुष दिखता है वह आत्मा है यह अमृत है अभय है ब्रह्म है हे भगवन् जो यह पानी में प्रतीत होता है जो यह दर्पण में दिखाई देता है वह कौन है वही यह इन सब में और सब और दिखता है प्रजापति ने कहा उपसरावे वे आत्मा अवेक्ष यदात्मनो नजानी प्रभुतमिति प्रभूतमीति तौह तो उदसरावे अवेक्षा चक्राते तौह तो प्रजापतिवाच किम पश्यथ तो हो, हो आवाम आत्मा पश्या आलोकम आनखे प्रतिरूपमित पानी से भरे थाल में आत्मा को देखकर आत्मा के विषय में तुम जो न जान सको वह मुझे बतलाओ ऐसा प्रजापति ने कहा उन दोनों ने पानी से भरे थाल में झाका उनको प्रजापति ने पूछा तुम क्या देखते हो वे दोनों बोले हे भगवन हम दोनों आत्मा को ही देख रहे हैं बाल से लेकर नख पर्यंत ज्यों का त्यों अपने को देख रहे हैं तौह प्रजापतिर्वाच साध्वृतौ सुवसनौ परिष्कृत भूत्वा उदसरावे अवे तौह साध्वलो सुअ सुवसनौतौदे तौह प्रजापति उनको प्रजापति ने कहा अच्छी तरह से अलंकृत होकर उत्तम वस्त्र परिधान कर स्वच्छ होकर फिर से पानी से भरे थाल में देखो उन दोनों ने उत्तम अलंकार धारण कर उत्तम वस्त्र परिधान कर स्वच्छ होकर पानी से भरे थाल में देखा उनको प्रजापति ने पूछा क्या देखते हो तौह तो चतु यथ वेद आवा भगव सात सुवसनौ परिष्कृत स्व एवे इमो भगव सात सुवसनौ परिष्कृता विष आत्मेति ते हो हेतद अमृतम अभयम एत ब्रमेते उन दोनों ने कहा हे भगवन हम जिस प्रकार उत्तम अलंकृत और उत्तम वस्त्र परिधान किए हुए स्वच्छ हैं इसी प्रकार हे भगवान ये दोनों भी उत्तम अलंकृत उत्तम वस्त्र परिधान किए हुए स्वच्छ दिखते हैं यही आत्मा है यह अमृत अभय है और यही ब्रह्म है ऐसा प्रजापति ने कहा ने शांत चित्त से चले गए तौह अन्वेक्ष प्रजापतिवाच अभ्य आत्माद प्रजत यतरे तदुपनिष्य देवा भविष्यन्ति देवावा ते परा ते सह शांतृदय एक विरोचन ससुरा असुरां जगाम तेभ्यो हएताम उपनिषदम प्रोवाच वेह मह्य आत्मा पिचरय आत्मा आत्मा पिचरयन उभौलोको अवाप्नोति इमं च चेती उन दिनों दोनों को जाते देखकर प्रजापति अपने से बोले आत्मा को न जानते हुए उसका साक्षात्कार किए बिना ये दे देवनों जा रहे हैं देव या असुर जो कोई इतनी सी ही विद्या से युक्त होंगे उनका प्रभाव होगा विरोचन शांत चित्त होकर असुरों के पास गया उनको उसने यह विद्या कही श्लोक में आत्मा की ही देह की ही महिमा बढ़ाए आत्मा की ही देह की ही सेवा करे इस लोक में आत्मा की ही देह की ही महिमा बढ़ाने वाले और आत्मा की सेवा करने वाले को इह लोग और पर लोग दोनों लोग प्राप्त होते हैं तस्माद्य आददानम अश्धान अजमान आहु आसुरो बतेति असुराण भी ऐसा उपनिषद से तस् शरीरम भिक्षया वसने न अलंकारे लेते संस्कुवंत तेन न ही अमुम लोक तो मनते इसलिए आज भी इस इस्लोक में दान न देने वाले श्रद्धा न रखने वाले यज्ञ न करने वाले को अरे रे रे यह असुर है ऐसा कहते हैं क्योंकि असुरों की विद्या इतनी ही है मृत मनुष्य के शरीर को भिक्षा मांगकर भी वस्त्र और अलंकार से वे सजाते हैं जिससे ही हम परलोक जीतेंगे प्राप्त करेंगे ऐसा वे मानते हैं सपने यम असह या देवान याप्य देवान्तर्श यथव खलुम अस्मिन् शरीरे सालंकृते सालंकतीवसने सुवसन पिष्क देवमेवाय अस्े अंधोतीवीवणे पवीमण नरीर से नाशमनो यश नश्यसे नाहमत्र भोग्यं पशा देवों के पास पहुंचने के पहले ही इंद्र को यह वह दिखाई दिया जिस प्रकार यह शरीर उत्तम अलंकृत करने पर यह छायात्मा भी उत्तम अलंकृत होता है उत्तम वस्त्र धारण करने पर यह छायात्मा भी उत्तम वस्त्र धारण करने वाला होता है शरीर सुशोभित करने पर यह छायात्मा भी सुशोभित होता है इसी प्रकार यह शरीर अंधा होने पर यह छायात्मा भी अंधा होता है शरीर व्राणी बहने लगे तो यह भी बहने लगता है शरीर खंडित होने पर यह भी खंडित होता है इस शरीर का नाश होते ही यह भी नष्ट हो जाता है मुझे इसमें कोई भला सार दिखता नहीं सहित पुनरे याय तम्भ प्रजापतिवाच मघवंजसान हृदय प्राज सारथ विरोचन किन्नरागमी सहोवाच जथु अयवोस्म शरीर सालंकृते भवति सुवसने सुवसनः सुवसन पिष्क देवेवायम अस्धे अंधोती पिव मनु वह इंद्र में समिधा लेकर प्रजापति के पास आया उसको प्रजापति ने कहा हे इंद्र तुम शांत चित्त होकर विरोचन के साथ गए थे किस इच्छा से पुनः आए हो उसने कहा हे भगवन जिस प्रकार यह शरीर उत्तर अलंकृत करने पर यह छायात्मा भी उत्तम अलंकृत होता है उत्तम वस्त्र धारण करने पर यह भी उत्तम वस्त्र धारण करने वाला होता है शरीर सुशोभित करने पर यह भी सुशोभित होता है उसी प्रकार यह शरीर अंधा होने पर यह छायात्मा भी अंधा होता है शरीर फोड़ा व्रणादि बहने लगे तो यह भी बहने लगता है शरीर खंडित होने पर यह भी खंडित होता है इस शरीर का नाश होते ही जब भी नष्ट हो जाता है मुझे इसमें कोई भला सार दिखता नहीं ए मवे वै सघुवन्त हो तम तेवते भूय्याख्या वसा पाणी द्वांशत वर्षाणि सहा पराणी द्वांशत वर्षा वर्षाणिवास प्रजापति से कहा इंद्र हाँ यह ऐसा ही है मैं तुम्हें पुनः यह विवरण करके बताऊंगा और बत्तीस साल तुम यहाँ रहो वह इंद्र और बत्तीस साल रहा तस्मय होवाच या एस स्वप्ने महिमा दरति आत्मेति होवाच ए तद अमृतम अभयम एत ब्रह्मेती प्रजापति ने कहा इंद्र हाँ यह ऐसा ही है मैं तुम्हें पुनः यह विवरण करके बताऊंगा और बत्तीस साल तुम यहाँ रहो यह इंद्र और बत्तीस साल रहा उसको प्रजापति ने कहा जो यह स्वप्न में ऐठ में घूमता है वही आत्मा है यह अमृत है अभय है यह ब्रह्म है सह शांत हृदय प्रभराज सह भवति दिवान्ेत तमं शरीर अंधम भवती अर्घ सह अस्य सोषेण दुश्य से हन्यते से हते नास्म्येण स्राव ग्रंथि विच्छादयीव अप्रिय वेदती भोग्यम पश्यामिती वह इंद्र शांत चित्त से वहां से गया किंतु देवों के पास पहुंचने के पहले ही उसे यह भय दिखाई दिया यह शरीर अगर अंधा हुआ तो भी यह स्वप्नात्मा अंधा नहीं होता शरीर श्रवित हो बहने लगे तो भी यह श्रवित नहीं होता इसके दोष से यह दूषित नहीं होता इसके वध से यह नष्ट नहीं होता इसके श्राव से श्रवित नहीं होता किंतु इसको कोई मानव मान मारते हैं कोई भाग भगाते हैं मानो यह अप्रिय देखने वाला होता है और मानव रोता भी है मुझे इसमें कोई भला सार नहीं दिखाई देता